प्रारब्ध उपभोग के अनुसार ये शरीर चलता रहता है अगला उपभोग के कारण अगला शरीर चलता रहेगा ऐसे देखना सूक्ष्म शरीर में सत्रह तत्व अथवा अठारह दोनों तरह से व्याख्या है उतने होते है। भोग हमारा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है व्यक्तियों का भेद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 और वैचारिक चंचलता भी नहीं है जिससे कि हृदय की धड़कन बढ़ जाए या श्वास बढ़ जाए जैसे हम बैठे बैठे भी यदि हमारे अंदर आवेग होते हैं काम क्रोध लोभ, मोह वो तीव्रता से उभरे तो बैठे बैठे भी सांस चलने लग जाएगी बढ़ जाएगी धड़कन बढ़ जाएगी भयभीत हो तो बढ़ जाता है बैठे बैठे भी तो वो तो इन आवेगों की सज्जा की दृष्टि से शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती है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 एकाग्रता की अवस्था में लंबे समय तक जो बैठते हैं उनमें प्राय यह देखा जाता है ये अपने आप में समाधि का लक्षण नहीं है कि ऐसा हो रहा है इसका मतलब है समाधि लग गई है यह आवश्यक नहीं है लेकिन इस तरह की अनुभूति बहुतों को होती है और सारी चेतना मस्तिष्क में ही सिमट कर पहुंच गई है इस अवस्था के परिपक्व होने पर क्या स्वेच्छा से प्राण त्याग जा सकता है तो इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है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 दे दी गई सबके लिए छांट ये ये, ये ये ऐसे तो सबकी एक जैसी होती है रचना की दृष्टि से सत्वरस्तम की स्थिति से सबकी समानता होती है और फिर अहंकार बना अहंकार से पांच तनमात्राएं और ग्यारह इंद्रियां बनी और कुछ अहंकार एक तरफ अलग रह गया जिससे अहंकार अंतकरण बना और उसके जितना जितना सबको मिलना था वो सबको मिल गया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 ज्ञान के आधार पर और कर्म भी उसमें जुड़ जाएगा स्तूल गोलकों में भी अंतर होता है उससे भी सामर्थ्य में अंतर आ जाता है ऐसा धन्यवाद जी सुनो अच्छा भिन्नता तो रहेगी ही भिन्नता तो रहेगी ही पहले कब कब एक साथ था कब ऐसा था ही नहीं कर्म जितने हम जन्म लेते हैं, हम तो अंतर होता जाता है वो लग बात मुक्ति में चले जाए लेकिन जो मुक्ति में नहीं गए तो भिन्नता रहेगी एकता कैसे हो सकती जी जैसे अभी आपने कहा अलग अलग जैसे संस्कार तो वैसे वैसे होते चला जाएगा सूसरे भिन्नता रहेगी जी।, जी तो एक साथ कब होगा हो हो आखिर जी कभी होगा ही नहीं जी मुक्ति से जितने लोग आते हैं उनके साथ आप कह सकते हैं सिर्फ तो? जी बाकी कोई एक साथ हो नहीं सकता है मुझे ऐसा लगता है जी तो ठीक है वो तो आपने बताया ही है स्वामी जी जैसे कि मुक्ति से जो लौटेंगे उनका तो एक जैसा रहेगा ही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 तो सत्याग प्रकाश में ये जो वर्णन आता है उसको भी इसी संदर्भ में हम थोड़ा समझ लेते हैं सत्यात प्रकाश का नवम समोलास जहा मुक्ति के साधन गिनाए गए हैं जिसमें विवेक इत्यादि ये सारी चीजें वैराग्य छठ संपत्ति श्रवण चतुष्ट ये सारी चीजें जो लिखी है उसमें विवेक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तीन शरीर है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 एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है जिस सूक्ष्म शरीर की हम बात कर रहे थे जो सत्रह तत्व वाला ये वो भौतिक सूक्ष्म शरीर है भूतों से यानी सूक्ष्म भूतों से जो बना है यद्यपि कुल सत्रह तत्व हैं इसमें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 प्रकृति रूप वह प्र... इन्हीं तो सीधा ही लिख देते हैं ना वो प्रकृति है प्रकृति नहीं का वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु सर्वत्र शब्द भी लिखा है और विभू भी लिखा हुआ है तो मूल प्रकृति सर्वत्र विभु होती है मूल प्रकृति सर्वत्र विभू होती है क्या नहीं होती मूल प्रकृति सर्वत्र विभु यद्यपि आगे एक सूत्र आएगा अभी सांख्य में भी सर्वत्र कार्य दर्शनात्भुत्व प्रकृति के लिए कहा जाएगा उसका विभुत्व कहा गया सर, सब जगह कार्यों के देखे जाने से जहा जहां कार्य है वहां वहां वो कारण भी मूल प्रकृति भी है इस रूप में वो बहुत व्यापक है ये कथन होता है और जहां कार्य नहीं है वहां पर वहां पर नहीं है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 और यदि मूल प्रकृति को भी माना जाए तो मूल प्रकृति का तो स्वरूप आपने देखा ही है सत्वर स्तंभ की साम्यवस्था सत्वर स्तम की सामयावस्था वो सबके लिए एक कैसे होगा मतलब एक आत्मा यहां पर है एक वहां है एक वहां है वहां के जो सत्वर स्तंभ है वो उसके लिए अगर कारण शरीर है दूसरे के लिए दूसरी जगह सबके लिए अलग अलग होंगे या एक हो सकते हैं मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ का समूह है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 वो सब जगह विभू तो केवल परमात्मा है तो सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है अब ये लक्षण परमात्मा पे घटे अच्छा अब इसमें सबसे पहले जो लिखा था जिसमें सुसुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तुम्हारी तो सुषुप्ति गाढ़ निद्रा मूल प्रकृति में होती है या परमात्मा में होती है तो ये लक्षण भी तो घटना चाहिए ना उस कारण शरीर में परमात्मा में होती है प्रमाण उसके लिए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 ठीक है किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए आचार्य जी कारण शरीर को फिर हम नित्य माने या अनित्य माने नित्य रहेगा और इसका फिर कारण शरीर का औचित्य प्रकृति के माध्यम से जो बताया जा रहा है इसका क्या औचित्य है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 कारण होती है ऐसे वो भी हमारा निमित्त है कारण है आधार है ये। जैसे जीव आत्मा को प्रकृति के के द्वारा कर्मों के आधार पर शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलता है कर्मों का फल भोगने के लिए और व्यवस्था के अनुसार तो कारण शरीर का तो इससे प्रकृति से संबंध दिखाई नहीं दे रहा है इस पर नहीं लेकिन परमात्मा का आश्रय मिलता रहता है मूलभूत आश्रय आधार तो सबको समान मिलता है वो तो मुक्त अवस्था में भी उसको मिलता ही रहता है, मिलता रहता है। का का तो शरीर शरीर उसमें कारण शरीर का यहाँ पर जो वर्णन है इसका क्या उचित बन जाता है नहीं यहाँ वो भी एक हमारा आधार है ये बताने के लिए ये विवेक की बात है की हम ये ना समझे की हमारा आधार केवल ये स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर भी है आत्मा स्वयं भी है और इनसे भी भिन्न एक कारण शरीर भी है यह हमारे को बोध होना चाहिए तो यहाँ स्पष्ट करना चाहिए था की कारण शरीर अर्थात परमात्मा ऐसा वर्णन कहीं आना ऐसा, चाहिए था। ऐसा अगर कर देते तो फिर बात ही नहीं थी कुछ फिर सब नहीं था और आपने कहा कि फिर यू कर देना चाहिए कि कारण शरीर अर्थात परमात्मा स्पष्ट हो जाता स्पष्ट हो जाता आप दूसरा भी कह सकता है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 कि भाई मूल प्रकृति भी कह देते मूल प्रकृति तो उन्होंने कहा नहीं है कहा नहीं है तो फिर अब जो वाक्य जैसा मिल रहा है हम उसके आधार पर ही संगति लगा लक्षणों से निर्णय करते है ना ऐसी जगह मीमांसा ऐसे ही तो काम करती है अब ये वचन हमारे को मिल रहा है अब ये प्रकृति पे घटता है या नहीं घटता है ये जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ सर्वत्र विभू नहीं घट रहा है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 ये तो एक अलग भाषा हो गई लेकिन यह प्रकृति को सीधा कह देते हो इसमें स्वाभाविक आत्मा का जो स्वाभाविक शरीर जो मुक्त में रहता है मुक्ति में तो उसमें जो जैसे स्वामी जी ने बताया कि 24 प्रकार की उसकी संकल्प शक्तियाँ हैं वो इससे संबंध वही चीज है जो स्वाभाविक शरीर के वही है वो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं मूल शक्ति एक ही है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 शरीर भी नहीं है बंधन नहीं है इसलिए दुख का कोई कारण ही नहीं है इसलिए दुख को जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक होते हुए भी मुक्ति में आत्मा को दुख नहीं होता है स्वाभाविक शक्ति तो सदा रहेगी एक इसमें ने कहा है कि ब्रह्म रूप का सुसुप्ति अवस्था में भी है और समाधि अवस्था में भी है लेकिन उसमें तो थोड़ा ज्ञान रहता है और सुसुप्ती अवस्था में वो सोया हुआ रहता है ठीक है ये तो अंतर है ही तभी तो तीन अलग अलग चीजें कही गई है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 और वो हमको बहुत प्रिय थी यहाँ स्थाई आनंद है वो स्थाई है इसलिए, इसलिए, इसलिए यहाँ बेहूशी में सुषुप्ति में तो बेहूशी में हम परमात्मा के आनंद में जाते हैं जिससे हमारे को शरीर हमारा अच्छा हो जाता है सब कुछ अच्छी अनुभूति समाधि में ज, जानते हुए सजग रहते हुए परमात्मा के आनंद को भोगते हैं सुषुप्ति में मूर्च में अज्ञानता में भोगते समाधि में जागते हुए भी उसी आनंद को ले लेते हैं वैसा ही अनुभव होने लगता है और मुक्ति में बिना शरीर के भी भोगते हैं ये तीनों में अंतर हो गया लेकिन है तो ब्रह्म रूपता, तो इसलिए मूल प्रकृति ये कारण शरीर एक संभावना है हालांकि ये विचारणीय बिंदु है विभिन्न है विद्वानों की मैंने अपना अभिप्राय रखा समझे आचार्य जी जैसे भी हम पढ़ रहे थे स्वामी जी ने लिखा है कि भौतिक शरीर होता सूक्ष्म शरीर भौतिक होता है और एक स्वाभाविक पहले निर्णय कर चुके हैं भौतिक नहीं है। भौतिक माने पंचभूत से बनने वाला कहीं हमारी समझ में ही गलती है हम स्वामी तो गलत तो तो नहीं लिख सकते जब बात कही जा रही है भौतिक शरीर भौतिक तो, तो पंचभूत से बनने वाले भौतिक कहते हैं प्रकृति से बना हुआ अलग बात लेकिन भौतिक तो उसी को कहते हैं जो पंचभूत से बना हो तो पंचभूत से कुछ भी नहीं बना सत्रह के सत्रह में से पंचभूत से तो सत्र में से कुछ भी नहीं बना तो भौतिक कैसे कहते हैं देखिये भूत शब्द दो तरह से आता है वैसे महर्षि के वचन से ही सीधा स्पष्ट है मैं वो पंक्ति भी अभी दोबारा बोलता हूँ यहाँ जो उसको भौतिक का है तो पांच तन्मात्राएं हैं उसमें सूक्ष्म शरीर में हाँ या ना उससे तो नहीं, भूत मेरे, मेरे प्रश्न का मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे प्रश्न का उत्तर पहले मैं आपका प्रश्न सुन लिया और मैं वही पहुंच रहा हूँ सूक्ष्म पांच तन मात्राएं है ना आपका कहना था कि भूत तो सूक्ष्म शरीर में होते ही नहीं है मैं उसी को बता रहा हूं कि जो पांच तन्मात्राएं तो होती है ना और पांच तनमात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा जाता है तो सूक्ष्म भूत है तो भूत हो गए अब महर्षि का वचन भी देख लीजिए ये मैंने बोला भी था इसके दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है तो सारे के सारे जो और पांच छोट के बारे वो तो सूक्ष्म भूतों से नहीं बना है देखिए सूक्ष्म भूत आ गए या नहीं महर्षि कारण लिख रहे हैं क्यों इसको भौतिक कह रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म भूतों से बना है भूत शब्द आ गया है नहीं वो चाहे सूक्ष्म भूतों चाहे स्थूल भूतों इन्होंने स्थूल भूतों को तो ले ही नहीं रहे ठीक इसको भौतिक कहा और कहकर के यू कहना चाहते हो कि इसमें स्थूल भूत भी रहते हैं ऐसा महर्षि कहते तो कहते कि भाई गलत लिखा हुआ है स्वयं कह रहे हैं सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है तो भूत तो फिर भी है इसलिए भौतिक कहा जा सकता है भौतिक का मतलब ये नहीं कि स्थूल भूतों से सूक्ष्म से बना है इसलिए भौतिक शरीर तो कहा जा सकता है संगत है ये तो कोई दोष नहीं है इसमें कि जो बाकी हमारी बुद्धि है अहंकार है, है मन है हाँ, ये भौतिक नहीं है सूक्ष्म शरीर भौतिक है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे तत्व भौतिक है ये कथन नहीं किया जा रहा है अब मिठाई आती है अब गुजरात की दाल देंगे तो क्या मीठी है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 तो तो मानेंगे ठीक बात है हमारी कहीं समझ में गलती है ठीक नहीं समझ में, में गलती है स्वामी जी ये तो एकदम स्पष्ट इस है इसमें कोई संशय की बात नहीं। ही नहीं है दूसरा आप कारण शरीर की बात आती है जी। तो कारण शरीर में जो आप बात कह रहे हैं उसमें भी मुझे कुछ बोझ लग रहा है जी आपने कई उसके लिए कारण दिए है वो सिर्फ ईश्वर के साथ घट है जी प्रकृति के साथ नहीं घट तो जहां ब्रह्म रूपता कही जा रही है तो उसमें ऐसा ही है क्योंकि जब सारी वृत्तियां जहां हट जाती हैं, तो सुषुप्ति में सारी वृत्तियां हट गई हैं वो कंडीशन हमको प्राप्त हो गई है इसलिए वहां ऐसा हो जाता है ठीक तो है वो इसकी पुष्टि के लिए जो मैंने प्रमाण दिया उसकी समाधि सुसुक्ति मोक्ष ब्रह्मरूपता की आप व्याख्या दूसरी कर रहे हैं